तुलसीदास जी महाराज श्री जानकी माता की स्तुति करते हुए यह पावन पंक्तियां श्री रामचरित मानस में प्रस्तुत करते हैं जिनका आशय है कि मैं जनक तनया श्री जानकी जी करुणा करुणानिधान भगवान श्री राम की अतिशय प्रिय प्रिया और जगत जननी के जुगल चरणार विंद की वंदना करता हूं जिनकी कृपा से मुझे निर्मल मति की प्राप्ति हो श्री जानकी माता का पावन चरित्र निश्चित ही चिंतन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल कर देता है माता अशोक वाटिका में है दशा क्या है शीतुलसीदास जी महाराज लिखते हैं निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन ली ने चरण कमलों में दृष्टि है अपने चरण कमलों में दृष्टि लेकिन मन राम कमल पद लीन मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है कितनी अद्भुत बात है देख रही है अपने चरण और मन लगा है भगवान के चरणों में हम लोग देखते हैं भगवान के चरण और मन लगा रहता है अपने चरणों में मंदिर में जाते हैं जूते बाहर ही उतार देने पड़ते हैं भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं और सोचते हैं ये को कोई ले ना जाए बाहर पड़े हैं एक व्यक्ति ने तो बड़े विचित्र ढंग से स्तुति करना शुरू किया वह स्तुति कर रहा था तमे व माता इतने में जूतों की याद आ गई श्लोक चलता रहा हाथ जुड़े रहे अब भगवान की ओर देखकर कर कहता त्वे माता फिर बाहर दिश डालता च पिता त्वेव त्वेव बंधु च सखा त्वेव त्वेव विद्या च्रवीण त्वेव और फिर हाथ जो त्वेव सर्वम देव देवा भगवान के चरणों को देखते हैं और याद अपनी चरण पादुका की एक आदमी गया उसकी वो मंदिर में दर्शन करने गया बाहर से कोई उसके जूते ले गया लौट कर आया जूते नहीं मिले बड़ा क्रोध आया भगवान पर कि हम तो दर्शन के लिए पहली बार आए और यह दुर्घटना हमारे साथ तो बड़े क्रोध में भर कर गया कि भगवान से आज तो कुछ कहेंगे लेकिन जब मंदिर में पहुंचा तो भगवान से उसने कुछ नहीं कहा चुपचाप लौट आया तो मित्र ने कहा कि अद्भुत आश्चर्य तुम तो बड़े नाराज होकर गए थे कि भगवान से कुछ कहेंगे पर तुमने भगवान से कुछ कहा नहीं वो बोला क्या कहते हम भीतर गए तो भगवान ने अपने चरण दिखा दिए कि हमारे भी कोई ले गया है हम भी ऐसे ही खड़े हैं आप विचार करो श्री सीताजी लंका में हैं अशोक वाटिका में हैं और अपने चरणों में दृष्टि पर मन राम जी के चरण कमलों में और हम लोग यह भारत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली हम भारतवर्ष में गंगा जी के किनारे भगवान के मंदिर में लेकिन मन कहा जाता है हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति उसी की हो रही जहां टिका मन जाए और अंत वही हो जाता है जिसे ले अपनाए श्री सीता जी के चरित्र की महिमा का वर्णन क्या कोई कर सके लंका में अशोक वाटिका बैठ में बैठकर अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन राम पद कमल ली। और नाम पारू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपार लोचन निज पद जंत्रित जा प्राण के ही अपने चरणों में दृष्टि रखकर मन भगवान के चरणों में ली और नाम पो राम राम राम श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि यह श्री राम नाम तो श्री जानकी जीवनम यह श्री जानकी जी का जीवन है राम नाम राम राम प्राण की रक्षा करने वाला यही है नाम पाहरों पहरेदार श्री राम नाम के दो अक्षर ये दोनों पहरेदार क्योंकि पहरेदार भी दो तरह के होते हैं एक पहरेदार जेल में एक पहरेदार बैंक में जेल का पहरेदार भीतर वाले को बाहर नहीं आने देता बैंक का पहरेदार बाहर वाले को भीतर नहीं जाने देता तो श्री राम नाम के दो अक्षर एक तो प्राण को बाहर नहीं आने देते और दूसरा प्राण लेने वाले को भीतर नहीं जाने देता नाम पाहरु दिवस दिन रात राम राम आई मी चुटर तेत राम नाम के राम राम नाम पाहरू दिवस निशी और इसके साथ साथ ध्यान तुम्हार राम जी का ध्यान यही कपाट किवाड़ बंद राम जी के ध्यान के बीच में कोई आ ही नहीं सकता किवाड़ बंद और ताला भी लगा है कैसे नेत्र एकटक निरनिमेश नयनों से श्री जानकी जी निहाल नहीं है अपने चरणों को लोचन निज पद जंत्रित ताला लगा है अब सोचो प्राण जाए कही बाट प्राण किस रास्ते से निकल जाएं यह श्री सीता जी की रहनी है राम जी के बिना राम जी की अनुपस्थिति सुवन समीर को रणधीर वीर बड़ोई देख गति जानकी की बाल जिम दियो श्री हनुमान जी ने जानकी माता का दर्शन किया निज पद नयन दिये मन राम पद कमल लीन परम दुखी भाव पवन सुत देख जान की दीन यह श्री जनक नरेंद्र नंदिनी जानकी जी राम श्री हनुमान जी ने जानकी जी का दर्शन किया पर श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यह तो दर्शन किया पर जानकी जी के चरित्र का दर्शन करना था उसी समय ते ही अवसर राम कहाँ ही अवसर राम संग नारी बहु किए बनावा किये रावण आवते अवसर रावण अवसर रावण अवसर रावण रावण उसी समय आया और अकेला नहीं आया संग नारी बहु किए बनावा मुख्य मुख्य रानियों को साथ लेकर पूरे बनावट से आया मेरा प्रभाव पड़े श्री हनुमान जी देख रहे और रावण ने आते ही कहा कह रावण, सुन सुमुखी सयानी सुमुखी मेरी ओर देखो तुम बड़ी चतुरा हो मेरी ओर देखो तुम एक बार मेरी ओर देखो तो जानती हो मेरे साथ जितनी रानियां आई हैं मंदोदरी आदि सब रानी इन सब को तब अनुचरी करूं पन मोरा एक बार विलोक ममोरा केवल एक बार मेरी ओर देखो मंदोदरी आदि रानियां तुम्हारी दासी बना दूगा मंदोदरी ने जो सुना सोचने लगी हे भगवान ये पति है कि विपत्ति है मंदोदरी को लगा कि मेरे पति मेरे पास होकर मुझसे कितने दूर हैं मेरे पति मेरे पास होकर मुझसे कितने दूर हैं और श्री सीता जी के पति सीता जी से दूर होकर भी कितने पास हैं वे राम जी का अनुभव करते हैं क्यों हम पास होकर भी दूर हो जाएंगे यदि धर्म हमारे जीवन में नहीं होगा और यदि धर्म हमारे जीवन में है तो पति दूर होकर भी पास ही होंगे यह जानकी माता का चरित्र है श्री सीता जी ने एक बार भी रावण की ओर देखा नहीं मंदोदरी अपने मन में सोचती है मैंने जो सहा है अपमान आज बाटी बाटिका में मन ही मन सोच रही मैंने जो सहा है अपमान आज बाटिका में शायद वह सहा हो कभी किसी और नारी ने मैथिली को प्राप्त करने के लिए मुझको ही दाव पर लगाया पति मेरे दुराचारी ने मुझको ही दाव पर लगा दिया लेकिन धन्य है श्री जानकी माता किंतु जानकी ने एक बार भी निहारा नहीं यत्न तो अनेक किए काम के पुजारी ने सीता की ऋणी हूं मैं राजेश नहीं रावण की मेरी तो बचाई लाज जनक दुलारी ने सीता जी ने एक बार भी नहीं देखा रावण कहने लगा कि लंका का संपूर्ण वैभव तुम्हारे चरणों में समर्पित लंका का सम्राट चाहता है कि एक बार तुम देखो मंदोधरी आदि रानिया तुम्हारी दासी बना दूंगा श्री सीता जी ने एक ही काम किया तृणधरी ओटे तृण धरी ओट तृण धरी ओट ही त्रन त्रन धरी त्रन धरी ओट ओट कहा त्रन श्री सीता जी ने उखाड़ लिया धरती से तृण धरती से तृण लिया और तृण को अपनी आंखों के आगे करके बात करने लगी रावण से रावण की ओर नहीं देखा तृण को माध्यम बनाया अजय तृण को माध्यम क्यों बनाया पहली बात तो यह है श्री सीता जी का जन्म पृथ्वी माता से हुआ वे भूमि सुता है भूमिजा हैं, और तृण का जन्म भी पृथ्वी से ही हुआ है तो श्री सीता जी को लगता है कि मेरा पृथ्वी से जन्म तो पृथ्वी से जन्म लेने वाला तृण मेरा भाई है मैं भूमि जा हूं तो यह भी भूमि से उत्पन्न है तो किसी पर पुरुष से चर्चा करने के लिए भाई को माध्यम बना लिया जाए तो अच्छा है तृण धरी ओट कहती आप ये सोचिए श्री जानकी माता की चारित्रिक ऊंचाई और संकल्प की कितनी मजबूत व्यवस्था है कि वे ऐसे समय में तृण को भी अपना भाई मान लेते हैं तृण और दूसरा यह संकेत भी किया कि रावण तू अपने जिस वैभव की बात करता है वह मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है सुमिरत राम ही जन तृण सम विषये विलास राम प्रिया जग जन सीय कछुन आच रजतास तेरा इतना विशाल वैभव मेरे लिए तृणवत तुच्छ मैं त्याग करती हूं इसका पर त्याग का अभिमान नहीं तृण का त्याग करने में अभिमान क्या रावण ने कहा मेरे वैभव को तृण के समान तुच्छ बताने वाली देवी देख रही है कृपाण कृपाण निकाले श्री सीता जी ने फिर तृण दिखा दिया और तृण दिखाने में संकेत दिया एक रावण मैं उस ससुर की पुत्र वधु हूं जिसने बिचुरत दीन दयालु प्रिय तनु तृण इव परिहरे अपने शरीर का त्याग ऐसे कर दिया जैसे कोई तृण का त्याग करे राम जी के विरह में तो राम जी के बिना इस तन की कीमत क्या है मेरे लिए तृण के समान तुच्छ है चले तेरी तलवार तृण आप विचार करो श्री जानकी जी वैभव को तृण के समान तुच्छ समझती हैं और कोई प्राण लेने की बात कहे तो भी तृणधरी ओट कहत वे श्री हनुमान जी ने देखा कि श्री जानकी जी इतनी निर्भय इतनी निर्भीक राउंड मारने के लिए दौड़ा सुनत बचन पुणि मारन धावा मारन धावा सुनत बचन पुणि मान मारन करने के लिए दौड़ा श्री हनुमान जी को लगा कि अब मुझे कूद पड़ना चाहिए क्योंकि श्री जानकी जी इतनी निर्भीकता से उत्तर देने और रावण से क्या कहा सीता जी ने मालूम सठ सुने हरि आने हमोही सठ और आगे का अधम नीलज लाज नहीं तो ही अरे अधम निर्लज्ज तुझे लज्जा तो है नहीं सुने में मेरा हरण करके लाया है अब अधम नीलज सठ अजय एक बात और है श्री सीता जी ने कहा कि सुन प्रभु भुज करी कर समस कंधर भगवान की भुजा हाथी की सूंड के समान है सो भुज कंठ कि तब असि घोरा सुन सठ अस प्रमाण पन मोरा सठ अधम निर्लज और यह भी कहा सुन दसमुख खोत प्रकाशा कबहू की नलनी करी विकासा जुगनू के प्रकाश में कमलनी नहीं खिलती सूर्य का उदय होता है तब कमलनी खिलती है अब इतना अपमान ऐसा नहीं कि रावण का पहली बार ही हुआ हो अपमान ऐसे लोग तो इस तरह के विशेषण पाने के अधिकारी होते हैं मिलता ही रहता उन्हें। एक आदमी की पत्नी खो गई बड़ा परेशान बहुत तो रो गए किसी ने कहा भैया क्यों रो रहे पत्नी खो गई क्या नाम था तुम्हारी पत्नी का तो बोला फजीहत तो तुम्हारा नाम क्या है बोला बेवकूफ तो सुनने वाले ने कहा कि छानते फिजूल यार आसमां जमी और बेवकूफ अगर हो तो फजीहतों की क्या कमी यहां जाओगे यही होना है अभी आदरणी श्रीमान पूजनी तो सुने नहीं जाएंगे रावण को बाली ने अपने बगल में दबा के रखा छह महीने एक कहत मुहि लाज अति रहा बाली की कांख। कई जगह अपमान हुआ लेकिन आज रावण को अखर गया क्यों क्योंकि आज परिवार के सामने अपमान हो गया रानी महारानियों को लेकर आया था उनके सामने किसी ने कहा अधम नीलज सठ और रानियां सुन रही बस अब अब मैं छोड़ूंगा अब, अब मुझे छोड़ दो कई बार लोग ऐसे ही क्रोध करते हैं। कोई पकड़े भी नहीं होता तो बस छोड़ दो और वही पकड़ लेते हैं किसी को, को तुम छोड़ दो हमें और उन्हें कोई पकड़े ही नहीं होता है छोड़ दो तो कुछ करने वाले भी नहीं है छोड़ दो नहीं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अरे काहे को सुनत बच्चन पुनी मारन धावा मंदोदरी ने तलवार पकड़ी और रहने दो मंदोदरी का भाव यह था कि अब क्या क्या तलवार चलाओगे सुन लिया अधम निर्लज सठ यह भारतवर्ष की सती बोल रही है भारतवर्ष का चरित्र बोल रहा है यह भारतवर्ष की आदर्श माता बोल रही है अधम नीलज सट मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया कह रहे तो तुम्हारी वीरता देख ली हनुमान जी को लगा कि जय हो प्रभु अगर मैं कूद पड़ा होता तो मुझे यह भ्रांति हो जाती कि अगर मैं न होता तो श्री जानकी जी की रक्षा कौन करता लेकिन आज मैंने देख लिया कि जो चरित्रशील हैं वे भगवान के भरोसे निर्भीक होकर बोलते हैं और उनकी इस निर्भीक स्थिति में रक्षा करने वाले जहां रावण मारने के लिए दौड़ता है वहीं मंदोदरी बचाने वाली बन जाती है भगवान किसी न किसी को बचाने की प्रेरणा देते हैं मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया प्रभु आपकी जय हो चरित्रशील का चरित्र ही उसकी रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है संयम उसकी रक्षा करता है रावण ने एक मास की अवधि दी मास दिवस म कहा न मान तो मैं मां रवि काढ़ी कृपा कृपा न एक मास की अवधि देकर रावण चला गया ज्ञान की माता सोचती हैं, भगवान के बिना क्या मेरा जीवित रहना उचित है चंद्रमा से विनय करती हैं आकाश की ओर देखती हैं त्रजटा से कहा कि अग्नि मिल जाए त्रजटा बोली रात में तो आग मिलेगी नहीं वो चली गई अपनी भवन श्री हनुमान जी ने कहा कि माता चिंता मत करो मन ही मन कहा कि रात में तो आग नहीं मिलेगी लेकिन आप रात भर प्रतीक्षा करो कल दिन में लंका में आग ही आग दिखाई पड़ेगी इधर देखो उधर आगे आग कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डबू शोप अंगार दीन हरसी हनुमान जी ने मुद्रिका गिराई और श्री जानकी जी ने मुद्रिका उठा ली तब देखी मुद्रिका मनोहर देखी भू तब तब देखे मुद्रे। तब मुद्रिका देखी और उस मुद्रिका में लिखा क्या है राम नाम श्री सीता जी मुद्रिका को देख के राम राम राम इसका अर्थ यह हनुमान जी ने श्री राम नाम से श्री जानकी जी को जोड़ा माता श्री राम जी का नाम ही ले अब सीता जी करने लगी राम राम हनुमान जी ने मन में सोचा जो करे राम राम उसे सुनाओ श्री राम कथा हनुमान जी ने राम चंद्र भुन बर लागा सुनते ही सीता कर कर राम जी के गुण गाए हनुमान जी और सुनकर श्री सीता जी का दुख भाग गया बड़ी अच्छी पंक्ति है एक सज्जन हमसे कहने लगे कि यह तो ठीक है सीता जी का दुख तो भाग गया पर हम भी सुनते हैं राम कथा हमारा दुख तो नहीं भागता श्री जानकी जी की तरह कोई सुने लागी सुने श्रवण मन लाई श्रवण के पास मन लगाकर सुनने लगी किसी का कथा में मन लग जाए तो उसका दुख भाग जाएगा भाग जाएगा भाग जाएगा एक सज्जन बड़े संपन्न आदमी कथा में जाते ही नहीं थे पत्नी ने कहा कि चले जाओ बड़ी मुश्किल से एक दिन पत्नी के कहने पर गए लोगों ने देखा कि संपन्न आदमी पहली बार कथा में आया कथा शुरू नहीं हुई थी व्यास जी आकर बैठे थे लोगों ने उन्हें देखा आई ये आईए आइए आईये सब लोग आईए आइए तो आसन बिछा दिया बैठिए बैठिए बैठ गए कथा शुरू हो इसके पहले ही जाते ही नींद जुड़ाई सो गए अब सो गए तो ऐसे आदमी को जगाए कौन किसी ने नहीं जगाया कथा पूरी हो गई व्यास जी भी चले गए सब श्रोता चले गए अब वही आदमी बैठा था जिसकी दरी बिछी थी तो उसने धीरे से जगाया बोले जाइए कथा हो गई हाँ हो गई बड़ा आनंद आया बहुत आनंद घर पहुंच गए पत्नी ने कहा कथा सुनी हाँ सुनी पर वहां तीन तो शब्द आइए बैठिए जाइए बस पत्नी ने कहा अभिमानी आदमी है दोबारा जाएगा नहीं कहा ये तुम्हारे लिए मंत्र है कल फिर जाना तो अपने कमरे में जाकर बैठा नींद नहीं आ रही थी कथा में सो के आया था घर में कैसे नींद आवे बिजली बंद कर दी अब लेट है नींद बैठ गया पत्नी ने कहा ये मंत्र है तो मंत्रों को जब करे तो बार बार कह आइए बैठिए जाइए आइए बैठिए जाइए अंधेरा था घर में घुसा चोर चोर ने जैसी प्रवेश किया ये बोला आइए चोर ने कहा किसने देख लिया तो चोर दबे पांव पीछे खेसने लगा तो ये बोला बैठिए अरे बोले इसने पहचान लिया तब तक चोर भागा और भागा बोला जाइए चोर ने समझा पहचान लिया पकड़वा देगा कल सो चोर दौड़ा दौड़ा इसी के चरणों में गिर गया चरण चरण पकड़ ली जो रुपया पैसा लाया था सो चढ़ा दिया मुझे बचा यह घबराया कि मंत्र इतनी जल्दी सिद्ध हो गए लाइट जलाई घबराए देखा एक आदमी हाथ जोड़े खड़ा रुपया पैसा अरे भाई तुम कौन हो वो कहो आप तो सब जानते हो हमसे काहे को कहलाते हो और ले रुपया पैसा चढ़ा के गया पत्नी को जगाया कि मंत्र तो बड़ी जल्दी सिद्ध हो गए पत्नी ने पूरी बात समझकर कहा कि भगवान की असली कथा से ये झूठे शब्द ले आए और असली चोर तुम्हारे शरणागत हो गया और जिस दिन कथा से सच्चे शब्द पकड़ लोगे उस दिन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये चोर समर्पित हो जाए भगवत कथा लेकिन सोने वाले को तो कथा से कोई लेना देना नहीं और एक सज्जन तो सोते ही नहीं थे सपना भी देखते थे कथा में सो जाए सपना देखें सो गए बाजार में कपड़े की दुकान थी सपना देखने लगे हम दुकान पर बैठे कपड़ा बेच रहे हैं और कथा हो रही है वो कपड़ा बेच रहे हैं एक ग्राहक आया ये कपड़ा क्या भाव दिया का पांच रुपए मीटर पांच रुपए मीटर नहीं कुछ कम करो साढ़े चार मीटर बोले नहीं साढ़े चार नहीं तो वो ग्राहक जाने लगा तो बोले ले जा साढ़े चार में और इतने ही नहीं कहा ले जा साढ़े चार में दो ही हाथ पसार आगे वाले भक्त को कुर्ता दीन <laughs> <laughs> हो वो आदमी कुर्ता पहने बैठे तो उसका कुर्ता फल चाहिए बोला हद करती कथा सुनते हो कपड़े फाड़ते हो बोला ग्राहक चला जाता तो बोले ग्राहक यहां दुकान कहा कथा में बैठ बोल बोले हम ही गए कि हम कथा में बैठे कि दुकान में बैठे तो ऐसे लोगों के लिए नहीं लागी सुने श्रवण मन लाए मनोयोग पूर्वक श्रवण करने वाले का दुख भाग जाता है सीता जी बोली इतनी सुंदर कथा सुनाई तो कथा कहने वाले को भी तो देखें हनुमान जी बोले बस माता कथा ही सुंदर है कथा कहने वाला तो बिल्कुल बंदर है ये छिपा रहे सो अच्छा जानकी माता बोली बंदर ही सही पर सुंदर कथा सुनाई तो सामने आ जाए तब हनुमंत निकट चली गया, तब हनुमंत निकट चली गया। फिर बैठी मन ओ, ओ मन फिर बैठी मन विस्मय भयउ तब हनुमन निकट चली गय हनुमान जी पास में गए और जो जानकी जी ने देखा अब श्री हनुमान जी ने बड़ी अद्भुत बात कही राम दूत मैं तू जान की तुम राम जी की दूत हो हाँ प्रमाण जब श्री हनुमान जी चलने लगे तो राम जी ने कहा कि श्री जानकी जी को बता देना कि मैं राम जी का दूत हूं पर वे मानेंगे कैसे भगवान बोले मेरा एक नाम लेना यह हमारे और श्री जानकी जी के बीच में इस नाम का प्रयोग होता है अच्छा कौन सा नाम करुणा निधान अतिशय प्रिय करुणा निधान की जनक सुता जग जलनी जानक अतिशय प्रिय करुणा निधान की तो हनुमान जी यही बोले राम दूत में मैं मात जानक सत्य शपथ करुणा निधान मैं करुणा निधान श्री राम जी की शपथ करके कह रहा हूं मैं राम जी का दूत हूं और जब जानकी जी ने करुणा निधान नाम सुना कपि के बचन सप्रेम सुनी बचन सप्रेम सुनी प्रेम भरे वचन श्री हनुमान जी के सुनकर उपजा मन विश्वास ज्ञान मन क्रम वचन ये कृपा सिंधु करदा करदासनुमान जी को जान लिया ये परम वैष्णव श्री राम भक्त हैं श्री हनुमान जानकी माता कुशलता पूछती हैं हनुमान जी ने कहा माता आपके दुख से दुखी हैं प्रभु श्री हनुमान जी ने को देखकर जान की माता बोली तुम्हें देखकर सोचती हूं कुछ सहारा हुआ कुछ हनुमान जी बोले माता चिंता न करो हम जैसे कई बानर हैं कुछ दिन बाद हम लोग आएंगे और रावण आदि राक्षसों को मारकर आपको ले जाए अब इतने छोटे से हनुमान जी और जानकी माता से क्या निश्चिंत रहो हम सब लोग आए जानकी माता बोली बेटा क्या सभी बानर तुम्हारे ही तुम्हारे जितने हैं हनुमान जी बोले माता हम तो उनमें बहुत बड़े हैं कई तो हमसे भी बहुत छोटे हैं हम तो सीनियर हैं यहाँ सीनियर ऐसे होते हो सी जो सीनियर जो नजदीक से दिखें दूर से दिखें ही नहीं सीनियर नियर जानकी माता मन में सोचने लगी जब सीनियर इतने से है तो जूनियर कितने से होंगे सीता मैया बोली हो चुका मेरा उद्धार लेकिन इनसे क्या कहें हनुमान जी ने कहा कि माता कोई संदेह है जानकी माता बोली संदेह मोरे हृदय परम संदेहा और जब कहा परम संदेहा तो सुन कभी प्रकट की देहा श्री हनुमान जी ने विशाल रूप में अपना स्वरूप प्रकट किया जो जानकी माता हनुमान जी को ऐसे देख रही थी वो ऐसे देखने लगी तो जी कहते हैं सीता मन भरोस तब भय सीता मन भरोस तब भय भरो सीता मन भरोसा तब भय सीता श्री सीता माता को भरोसा हो गया हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया <coughs> हनुमान जी बोले माता आपने आपको तो पता पहले ही चल गया था कि मैं यहां आ गया हूं मैं आपको बताऊंगा जान कि माता ने कहा कि अच्छा एक बात बताओ प्रभु को मेरी याद नहीं आती आहा नाथ हो निपट विसारी क्यों चरण पर चंच प्रहार करने वाले जयंत के पीछे तो बाण लगा दिया और हरण करने वाला इतना आराम से बैठा है हनुमान जी ने कहा कि माता जयंत के पीछे सीख का बाण लगाया था हाँ सीख का लगाया था तो औरों को तो सीख दिख रही होगी हाँ ये बात तो है प्रभु का संकल्प था तो ऐसा भी तो हो सकता है कि चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले के पीछे सिंह के रूप में बाण लगाया हो और हरण करने वाले के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो तो हरण करने वाले रावण के पीछे किस रूप में बाण को लगाया हनुमान जी ने कहा कि माता ये वानर को ही बाण बना के भेजा है जिम अमोग रघुपति कर बाना ही चले हु रामजू ने कपिपुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो माथे पे हाथ की छा करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो संकट सीय को काटी वे को हनुमान ही बान बनाई के भेजो जानकी माता बोली हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया तुमने मुझे बता दिया हनुमान जी बोले माता निश्चल निकर पतंग सम रघुपति बान कृषाण रघुपति बान मैं ही श्री राम जी के बाण के रूप में आया हूं और एक विशेषण दिया कृषान और क्रशान। से धनुज वन रघुपति बान कृषाण और जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान हनुमान तुमने बता दिया हनुमान जी ने कहा त्राह माता त्राहे मैं आपको बताऊंगा आप सब जानती हैं मैं जान गई थी हा आप जान गई थी और आपने रावण को भी बता दिया था मैंने हाँ कब का जब रावण ने कृपाण निकाली तो आप सोचने लगी क्या मैं अकेली हूं या मेरे साथ कोई नहीं है तो आप ऐसा सोचने लगी और सोचते ही आपको पता लग गया कि मैं आ गया हूं इसीलिए आपने रावण से कहा असमन समुझी कहत जान की खल सुधी नहीं बान की अरे कल तुझे राम जी के बाण का पता नहीं है अगर अंतर कथाओं का आश्रय न दिया जाए तो हनुमान जी के अलावा बाण कौन है और वैसे भी देखो कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज क्या करें बहुत परेशान हैं। तो हम लोग साधु लोग कहते हैं भैया भजन करो भगवान का भजन करो राम राम किया करो वो बेचारा शुरू कर देता है एक महीने बाद फिर महात्मा जी मिले क्या हाल है भजन भजन तो महाराज खूब करते और परेशानी महाराज अब क्या बात नहीं बोलो और बढ़ गई है हम जब भजन नहीं करते थे तभी मजे में थे जब से भजन शुरू किया तब से और ज्यादा परेशान अब क्या बताऊं देखो भजन करने वाला व्यक्ति भले ही परेशान दिखे पर एक बात आप याद रखें श्री जानकी माता राम नाम स्मरण कर रही है और रावण कृपान दिखा रहा है यह तो हमको दिखता है लेकिन आप यह सोचिए कि श्री जानकी जी के जीवन में रावण पहले आया जानकी जी के सामने रावण पहले आया कि हनुमान जी पहले उपस्थित हुए हनुमान जी पहले उपस्थित हो गए रावण बाद में आया इसी तरह भगवान नाम स्मरण करने वाले चरित्रशील व्यक्ति के सामने प्रतिकूल परिस्थिति बाद में आती है भगवान की कृपा पहले उपस्थित हो जाती है लेकिन अंतर यही है कि परिस्थिति सामने होती इसलिए दिखती है कृपा सिर पर होती है इसलिए दिखती नहीं कृपा छिपी होती है कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी अच्छा, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी कृपा की न होती आदत तुम्हारी गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारी गरीबों से है बाद शाहत तुम्हारे न होती है आदत तुम्हारी गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी फाकी आदत कुमारी पंक्ति न होती आदत तुम्हारी न ही होते तुम होते हाकिम न घर घर में होती इबादत तुम्हारी कृपा की न होती इबादत तुम्हार ही उल्फत के दृग बिंदु है ये तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं ये तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी मानत तुम्हारी कृपा की न नीत तुम्हारी कृपा की न नात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 इसीलिए भगवान अकारण करुणा वरुणालय है अकार कृपा का कोई कारण नहीं होता एक सज्जन गा रहे थे भोजपुरी में बड़ा अच्छा भजन है भगवान रिझेला रिझावेला कवन कवन से, ओ कवन से कवन से भगवन लीजे आज तलक नहीं समझल कोई रघुवर तोहरा रीति किकरा से तू बैर करेला किकरा से तू प्रीति बैर करेला किकरा से तू प्रीति आपन किकरा के बनावे लावरे अद्भुत बात है कृपा किसी कारण से करते हो कृपा बिनु कारण के करते हो कृपा तो कृपा करने में कोताही न हो और किसी कारण से करते हो कृपा तो कृपा निधि ऐसी कृपा ही ना हो भगवान बिना कारण कृपा करने वाले बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को ना ऐसो को उदार जगमाए देखो भगवत कृपा तुलसी ढरेंगे राम आपनी ढर नि श्री बिंदु जी महाराज कहते भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी और देखकर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी लेकिन एक बात है क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी yeah. अधम न होते जगत में किन्हें तारते राम अधमों ने ही रख दिया अधम उदाहरण नाम yeah. हमारी बार घर निकले जो मनमोहन सनम झूठे तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे जो कदमों ने तुम्हारे तरुशिला केवट उबारे हैं तो अब कलिकाल में करते हो क्यों साबित कदम झूठे और सुना है हमने ग्रंथों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो बता दो ग्रंथ झूठे हैं कि तुम झूठे कि हम झूठे और पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है न तुम सच्चों में कम सच्चे ना हम झूठों में कम झूठे अब करुणा निधि अगर कर दो बिंदु पर करुणा नजर थोड़ी तो सब झगड़ा ही मिट जाए ना हम झूठे ना तुम झूठे भगवान की कृपा श्री हनुमान जी ने कहा कि माता आप निश्चिंत रहो भगवान की कृपा दृष्टि भक्तों पर घूमती रहती है हर दम भक्त प्रभु जी के नजरिया घूमला हरदम भक्तन जी के नजरिया, के नजरिया <simplistic sounds> ए नजरिया घूमला हो नजरिया घूमला नजरिया घूमला हो नजरिया घूमला भक्तन ऊपर प्रभु जी के न भक्तराज प्रहलाद जी गाँव से बाहर मित्र मंडली के साथ कीर्तन करते हुए गए उन्होंने देखा एक मैया रो रही है भगवान से प्रार्थना कर रही है रक्षा करना प्रभु प्रहलाद जी ने पूछा मैया क्या हुआ उस देवी ने कहा कि मैं कुंभकार की पत्नी हूं मेरे पति मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए घड़े बनाए एक घड़े में बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया मेरे पति को पता नहीं था बिल्ली कहीं गई थी बच्चे घड़े में थे सभी घड़ों के साथ उस घड़े को भी आवा में रख दिया अग्नि चारों तरफ से लगी हुई है अब एक घड़े के लिए आवां को हटाया नहीं जा सकता और हटाएं तब तक तो बिल्ली के बच्चे मर ही गए होंगे मैं प्रार्थना कर रही हूं कि करुणा निधान भगवान चाहे तो बच सकते हैं प्रहलाद जी रोज जाने लगे और वो देवी रोज प्रार्थना करती पंद्रह दिन बाद आवां खुला घड़े पक्कर लाल हो गए थे पर कुंभकारिन का विश्वास भगवान की कृपा जिस कुहार आवा के भीतर बर्तन पकी गुहार अवा के भीतर बच गए बिल्ली के बच्चा वही कुहार अवा के भीतर बच गे बिल्ली के बच्चा जरते अआ पर कोहरा के बिलरिया घूमला जरते अवा ऊपर कोहरा के बिलरिया घूमला हरदम ऊपर प्रभुजी के नजरिया घूमला नजरिया घूमला हरदम भक्तनु पर के ग्राहक गजराज को पकड़ के जल के भीतर खींच कर ले गया बड़ी अद्भुत कथा है मगर ने पाव पकड़ लिया गजराज ने बहुत कोशिश की मगर मगर छोड़ता नहीं मगर ने ऐसा गजराज का पांव पकड़ा अगर विचार करके देखे तो हम सब का पांव मगर ही पकड़े है जिससे भी कहो बड़ी अच्छी कथा हो रही सत्संग हो रहा आश्रम चलो क्या बताएं चले तो जाते मगर बोलो पकड़े पाऊ मगर की नहीं ऐसा जोर से पकड़े हैं पहुंच तो जाते हैं, मगर मगर और ये मगर ऐसे छोड़ता नहीं है ये ये डुबा के ही मानता है लेकिन गजराज ने भगवान से प्रार्थना की प्रभु मेरी रक्षा करो इस ग्राह से मैं नहीं बच पा रहा ये मगर मुझे डुबाकर ही मानेगा आप कृपा करो भगवान इतनी शीघ्रता से आए हा कहो भवन बीच थी गयंद पास में गजराज का उद्धार हुआ छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन हे गज के फंदे छुड़ाने वाले गजराज का उद्धार हुआ और ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी कैच करिया घूमला ग्राह के गर्दन ऊपर प्रभु जी कैच करिया घूमला हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया भगवान की कृपा सदा भक्त पर रहती है हनुमान जी ने कहा कि माता आप भगवान पर भरोसा रखें। लेकिन जानकी जी ने कहा कि बेटा तुम तो मुझे मिल गए आशीर्वाद दे रही हूं तुम्हें अजर आशिष दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील शील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो कर ही बहुत रघुनायक छो राम जी तुम फर कृपा करें बलशील के निधान हो चिर यौवन के अधिकारी बनो अमर रहो गुणों के भंडार रहो रघुनाथ जी की कृपा रहे हनुमान जी बोले माता मैं भी बड़ा प्रसन्न हो गया क्यों मुझे माता मिल गई और माँ ने कहा मुझे बेटा मिल गया हनुमान जी बोले मुझे तो लगता है आज मेरा जन्म हुआ है मां मेरी एक पुरानी आदत है क्या जन्म लेते ही मुझे बड़े जोर की भूख लगती है अंजनी माता के गर्भ से जन्म हुआ ऐसी भूख लगी सूर्य भगवान कोई फल समझ के मुख में रख लिया तो आज क्या विचार है देखो सूर्य भगवान उदय होते तो लाल रंग के रहते हैं और थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं क्यों श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्हें यह डर रहता है कि हनुमान जी ना देख रहे हो फिर फल ना समझ ले जाको बाल विनोद समुझमन डरत दिवाकर भोर को ताकी है तमक ताकी ओर को जाकी चिबुक चोट चूरण की रदमद कुलिस कठोर को श्री हनुमान जी महाराज जैसी जन्मे और सूर्य भगवान उदित दिखे तो छलांग लगाई मुख में रख लिया वो तो देवताओं ने प्रार्थना करके सूर्य भगवान को मुक्त कराया और जब हनुमान जी बड़े हुए समझ आई तो उन्होंने सोचा कि किसी गुरु से पढ़ना चाहिए तो सोचने लगे कि सूर्य भगवान से बढ़िया गुरु और कौन मिलेगा उन्हीं से गए गुरु जी हमें पढ़ा दे सूर्य भगवान ने देखा उन्होंने उनको उन्हों उन्हों उन्हों लगा कि बालक को पहले भी कभी देखा है गौर से देखा अरे ये वही बालक है जो बचपन में आया था ऐसे बालक को विद्यार्थी बना के रखना ठीक नहीं है पढ़ते पढ़ते कब भूख लगा सूर्य भगवान बोले देखो हम चलते फिरते गुरुजी हैं एक जगह तो रहते नहीं तो किसी एक जगह रहने वाले गुरु से पढ़ो हनुमान जी बोले इसका भी उपचार है क्या हम भी चलते फिरते विद्यार्थी आपके साथ ही चलेंगे पढ़ेंगे आप सूर्य भगवान ने सोचा ये तो गले ही पड़ गए तो सूर्य भगवान बोले कि देखो हमारे साथ रहकर पढ़ नहीं सकते साथ रहोगे तो तुम आगे चलोगे तो तुम्हारी पीठ हमारी तरफ और तुम पीछे चलोगे तो हमारी पीठ तुम्हारी तरफ गुरु शिष्य को आमने सामने होना चाहिए आ, ये तो समस्या है सूर्य भगवान बोले हां यही समस्या है तो एक एक बात कहें क्या हनुमान जी थोड़ी देर रुक गुरुजी इसका भी समाधान मिल गया का इसका क्या समाधान कहा हम आपके आगे उल्टे चलेंगे किसी की पीठ किसी की तरफ नहीं सूर्य भगवान बोले वाह अद्भुत विद्यार्थी हो अभी पढ़ाई शुरू नहीं हो गुरुजी के आगे ही उल्टे चलोगे तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है गुरुजी के आगे ही उल्टे चलो तो पढ़ने से लाभ क्या है श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुजी अगर पढ़कर जीवन उलट उलट नहीं गया तो फिर पढ़ने से लाभ क्या है विद्या विद्याभिन विवेक उपजाए उलट ही जाना चाहिए उलटी घर अपने आवो है दिल में दिलदार सही आखियां उलटी करता है चितई उलट जाए और हनुमान जी ऐसे ही पढ़े पाछले पगन गम गगन मगन मन मग क्रम को भ्रम कपि बालक बिहार सो पाछले पगन गम मगन गगन मग क्रम कौन भ्रम कपि बालक बिहार सो ऐसे पढ़े और सही भी है पढ़े तो फिर उलट जाए हम लोग जब महात्मा बनते हैं तो मुड़ते हैं और मुड़ते इसलिए है क्या मुड़ गए जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए और बार बार मुड़ते ताकि मुड़ने की याद बनी रहे कि हम पहले वाले नहीं रहे अब तो हम मुड़ गए अच्छा मुड़े नहीं तो मुड़े का एक को जब मुड़े ही नहीं तो बेचारे इन बालों ने क्या बिगाड़ा था हमारे एक परिचित सज्जन है वो हफ्ते में दो दो बार मुड़ते और आज तक नहीं मुड़े मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं <laughs> तो हमने कहा जब तुम तो मुड़ते ही नहीं हो तो मुड़ते काहे को बवाल तो जहां के तहा है बाल उससे मुड़ गए वो भी हमसे भी ज्यादा एक कदम आगे कहने लगे हम इसलिए थोड़ी मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए फिर बोले मूड मुड़ मुड़ाए तीन गुण सिरकी मिट जाए खाज खाने को बढ़िया मिले लोग कहे महाराज अब बोलो इसलिए मुड़े तो हनुमान जी ठीक ही कहते हैं कि विद्या पढ़ने के बाद अगर उलटकर नहीं चले तो फिर पढ़ने से लाभ ही क्या है जानकी माता बोली आज क्या विचार है हनुमान जी बोले माता लाग देख सुंदर फल रूखा रावण की बाटिका के हैं राक्षस रखवाली कर रहे हैं। हनुमान जी बोले उनका डर नहीं आप आशीर्वाद दो ज्ञान की माता बोली रघुपति चरण हृदय धरितात मधुर फल खाओ राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर इन मधुर फलों का आश्वास श्री हनुमान जी गए चले उना उनाई सिर पैठे उ तो तीन बात है पहले तो पेठे उबागा बगीचे में गए राक्षस कुछ नहीं बोले तो फल खाए से तो भी कुछ नहीं बोले तो तरु अब तो रहे लागा हम राक्षस दौड़े क्या कर रहे हो हनुमान जी बोले तुम्हारी प्रतीक्षा आओ अब बोलो गदा से तो एक दो मरते हो वृक्ष जिस पर पटके एक दो मरेंगे बिचारे प्राण बचा के भागे अब जो दौड़ता हुआ जाएगा वो बड़े बड़ा शब्द बोल ही नहीं सकता उनकी भूल गई सांस डर के मारे भाग आगे रावण ने कहा क्या बात है वो okay. कह बता रहे तो तो बात क्या है तो दो अक्षर से बड़ा शब्द ही नहीं बोल पाते नाथ फिर सांस ले एक आवा कपी भारी अब थोड़ी सांस ठहरी तो तीन अक्षर के शब्द बोलते हैं सो अशोक बाटिका पुजारी अक्ष कुमार गए और हनुमान जी ने कपीशम मक्ष हंतारम अक्ष कुमार का मेघनाद आया चला संग ले सुभट अपारा पहले थे थे वहां भट और अक्ष कुमार के संग सुभट और मेघनाद के संग रहे महाभटता के संगा अभट सुभट महाभट हनुमान जी सबको भट्टा दिया एक नहीं बचे अच्छा तुलसीदास जी ऐसे बढ़िया ढंग से कहते कछु मारे कछु मर जिस कछ मिले धूल संख्या नहीं लिखते कितने मारे कितनों को रगड़ दिया कितने कुछ मारे कुछ को रगड़ दिया कुछ को धूल में मिला दिया ये कुछ कुछ कह रहे हो ये संख्या क्यों नहीं लिखते है तुलसीदास जी बोले मरने दो कौन से बड़े महापुरुष है जो इनकी पुण्य जयंती मनाई जाएगी राक्षस है इनकी क्या गिनती मेघनाद ने सोचा तो हमारा प्राण संकट में तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया श्री हनुमान जी ब्रह्मा जी का नाम सुनकर बंध गए वीर उसे कहते हैं जो अपने से बड़ों की मर्यादा रखे रावण के दरबार में गए रावण दुनिया भर की बातें की हनुमान जी बोले ही नहीं फिर यही कहा राम जी की कृपा से मैं उन्हीं राम जी का दूत हूं जिनकी भार्य का हरण करके तुम आए हो उपदेश दिया समझाया रावण किसकी माने दस खोपड़ी वाला आदमी ये एक खोपड़ी वाले किसी की नहीं मानते तो दस खोपड़ी वाला कैसे मान जाए रावण बोला हमें समझा हमें हनुमान जी ने कहा तुम्हें देखो मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है मृत्यु निकट आई खल तो ही हनुमान जी ने देखा काल की अधिष्ठात्री शक्ति मौत बगल में खड़ी है हनुमान जी डरे नहीं रावण का डर नहीं रहे मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है हनुमान जी बोले मौत हमारी बगल में खड़ी जरूर है पर देख तुम्हें नहीं है रावण बोला हमें देख रही तो तुम्हारे पास क्यों गई हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना की बात में तो हम तो उसे रोके हुए हैं फिर आगे जो होना है वो तो हो गई रावण बोला बंदर को मार डालो राक्षस मारने दौड़े हनुमान जी निश्चिंत कोई ना कोई बचाने वाला आएगा विभीषण जी आ गए और कोई सजा दे रावण बोला बंदर की पूंछ में आग लगा दी जाए अब देखो पूंछ में आग ठीक है हनुमान जी की पूंछ बढ़ी रावण को हनुमान जी की पूछ सहन हो ही नहीं नहीं हर युग का सत्य है कभी भी किसी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई पूछ सहन नहीं होती लोग तारीफ भी करते इन्हें साधारण आदमी समझो इनकी बड़ी पूछ है यही तो पूछ है इनकी यहां से लेके वहां तक पूछ है अच्छा पूछे की परेशानी आज घर घर में पूछो किसी वृद्ध से क्या हाल? कुछ न पूछो फिर भी क्या बताएं? अब इस घर में हमारी कोई पूछ नहीं रही उनके घर गए चाय की कौन कहे पानी तक के लिए नहीं पूछा सबसे पहले हमें पूछो हम पूछ के पीछे पड़े हनुमान जी के पीछे पूछ पड़ी है और रावण क्रोध है कि ये पूछ ना रहे हनुमान जी बने ने पूछ ना रहे। इनकी पूछ और हमारे यहां आग लगाई गई पहले तो घी और तेल में कपड़े डूबो कर लपेटे गए रावण ने तेल के लिए कहा था राक्षसों ने घी से शुरू किया रहा न नगर बसन घृत और रावण कहता रहा तेल बोरी पट थोड़ी देर में आयोल घी तो खत्म है रावण बोला मूर घी के लिए कहा किसने था राक्षस बोले हमने सोचा बंदर की पूंछ में थोड़ा बहुत लगेगा वो तो बढ़ती जा रही है रावण बोला तेल में डुबो कपड़े आग लगनी बाकी थी हनुमान जी ने सोचा नगर में घूम के देख ले हमारी पूंछ जलाने के लिए घर घर से चंदा हुआ है तो प्रसाद भी वहां वहां वैसे ही वैसा देना पड़े तब तक रावण बोला बंदर को नगर में घुमाओ हनुमान जी ने देखा की विभीषण के घर से कुछ नहीं आया इसी को प्रसाद नहीं देना है पूछ में आग लगी हनुमान जी ने देखा तब पता लगा पावक जरत देख हनुमता भय परम लघु रूप तुरंत निबुक चढ़े वो कभी कनक अटारे बाल विशाल बिकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील बेको काल रसना पसारी है लंका जलकर नष्ट हो गई और हनुमान जी ने इतनी आसानी से जलाई लंका पूछ तो पहले से बड़ी हुई थी एक जगह खड़े होकर ऐसे ऐसे ऐसे करने जैसे जैसे लोग बगीचे में पाइप से पानी देते हैं सब लंका जलकर नष्ट हो गई हनुमान जी पूछ बुझा के जानकी जी के सामने जानकी माता ने कहा कि बेटा तुम्हारी पूछ जली नहीं क्यों नहीं जली लंक जला के जली भी नहीं हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी कौन सा जादू राजेश भरा हंसी पूछती है मिथले से दुलारी हनुमान जी बोले बोले कपी ही राघव आगे हैं हृदय में आगे राम जी अब पीछे है पूछ रहस्य है भारी वानर को भला पूछता कौन श्री राम के पीछे है पूछ हमारे आगे राम जी है राम जी के पीछे ही तो हमारी पूछ है जान की माता ने कहा तो हनुमान एक बात बताओ पूछ क्यों नहीं जली लंका तो जल गई हनुमान जी ने कहा कि माता साधारण आग में तो सोने की लंका जल नहीं सकती पावक में जली पावक देहू लगा पावक जनक देख हनुमता तो पावक क्या का जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सो जलाई राम जी के रोस रूपी पावक में लंका जली जानकी माता बोली सो तो ठीक बेटा लेकिन पावक अपने पराये का भेद थोड़ी करती उसमें से जो पड़ेगा वही जल जाएगा हनुमान जी बोले माता उस पावक में जलाने की शक्ति नहीं बचाने की भी शक्ति थी उस पावक में बचाने की भी शक्ति बचाने की शक्ति कौन हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले माता हमें पहले से ही पता था भु ने आपसे कहा था तुम पावक मह करह निवासा जबलगी करो निशा चरण तो जिस पावक में ज्ञान की माता आप विराजमान हो वह मेरी पूछ का क्या बिगड़ सकता था तो मेरी पूछ तो आपके कारण बची है आपकी उपस्थिति से बची है और आप कहती हैं पूछ नहीं जली तो मैंने आपसे कहा था तो आपने कहा रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ क्यों क्योंकि आप भी पावक में प्रवेश कर गई हो जली नहीं क्यों नहीं जली का प्रभु भगवान के चरण कमलों को हृदय में रखकर अग्नि में प्रवेश कर गई और जिन चरणन थे निकसी सुरसरी इसीलिए अग्नि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी तो आपको ये पता था कि लंका में आग लगेगी तो आपने भी कह दिया रघुपति चरण हृदय धर मधुर फल खाओ तो राम जी के चरणों को मैं हृदय में रखे था इसलिए यह पावक हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सके तो कहने का आशय जानकी माता की कृपा जहाँ हो जानकी माता की उपस्थिति जहाँ हो जानकी माता जहाँ अव्यक्त रूप से विराजमान हो वहाँ शरणागत का कुछ बिगड़ नहीं सकता ऐसी जनक नरेंद्र नंदनी करुणा निधान भगवान की अतिशय प्रिय प्रिया जगत जननी जानकी जी के जुगल चरण कमलों की हम लोग वंदना करते हैं जिनकी कृपा से हमें निर्मल मति की प्राप्ति हो यह चर्चा को विराम जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊ जासु कृपा निर्मल म कृपा जय श्रिया राम जय जय शिया राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया जय श्रिया राम जय जय श राम जय श राम जय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 ये राम श्री श्री सुमिरत राम जू श्री सुमिरत श्री राम जुगल नाम राजेश जपी भगत नह विश्राम श्री सीता राम जी महाराज के जय श्री हनुमान जी महाराज के जय श्री राम कृष्ण भगवान की जय गुरुदेव भगवान की सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री सीता जय जय श्री राधेश नम पार्वती पते हर हर महा